भागवत महापुराण हिण्या मैत्रीवाच अवधार्य वचः निर्व्यलीमृत वचम गर्भेण तत्पांग सो ग्रहीत तत सपत्म मुखतरकुत भय जघानोत्पत अगधया फना वसुर मैत्र जी कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत में वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षों के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की टुड्डी पर गा मारी किंतु हिरण्यक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई साहताते भगवत विगुणता सागवि किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर शोभित हुई किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई सतरा लिर्थोपे प्रकोपयन् उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी रण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था गदायाम अपिर्गते मान या मात तुनाभम चास्मर गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया तम व्यग्रचक्रितपुत्रह चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधमण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे प्रभो आपकी जय हो इसे और न खेलाइए शीघ्र ही मार डालिए सतम निशाम व्यवस्थित पद्म पला सलोचनम विलोक चाम छदमाद जब हिरण्यक्ष ने देखा कि कमलदलोचन दलोचन उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलबला उठी और वह लंबी सा लेता हुआ अपने दांतों से होठ चपाने लगा कराल चक्ष संचक्षाडो दंड अभिप्लु स्वगदया अतो शिद्यादरी पदा शा साधो भगवान्ज्ञसूक लीलिया मिश्र शो प्राहध्वातरंघस आचाधमाधस्व घटस्व विशसे सदा भूय साधु स्वभाव विदुर जी मूर्ति श्रीवारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते उस समय उस समय वह तीखी दाढ़ो वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा उसने उछलकर ले अब तू नहीं बच सकता इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया साधु स्वभाव विदुरजे यज्ञमूर्ति श्री वरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा अरे दैत्य तू मुझे जीतना चाहता है इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा भगवान समितिया प्राप्त गुरुत्मापन्नगिनि सौर से प्रतिहते हतमान महासुर नैछदा हरिनामथ प्रभ जग्राह ज्वला लोलुपम यज्ञा धृत रूपायाप्राया भी चरण्य था गदा को अपने ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुण सापिन को पकड़ ले, अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारनादि प्रयोग करे मूठ आदि चलाए वैसे ही उसने थ्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लप लपाता हुआ त्रिशूल्या तदोज सा दैद्य महाभटा चकाश दंतासुदे नीधती चक्रेण चिक्षेद नितने थाता पतः श्रुमुत वृणेशशूल बहुधारिण हरे महाबली हिरण्यक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुण जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर जिस पर श्रीवस्त्र का चिन्ह सुशोभित है कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर कर अंतर ध्यान हो गया तेने्व छत्वानासूक ना कंपद क्वा स्रजातिवदिप अथोरूदा से जन्माए स्रे हरौ यालोक प्रजास्त्रस्ता मे निश्योपयम विदुर्जि जैसे हाथी पर पुरुष माला की पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदिवराह तनिक भी दस से मस नहीं हुए तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है प्रभभूर्वाज वास्तम पांसवरय दिव्यो नृपेतुर्ग्रवाण क्षेण प्रहृता इव दोन्न भगणना भ्रोगै स विद्युस्तनुभ वर्षद्भि पूयके साथे विन्मुत्रास्थी चाशके बड़ी प्रचंड आधी चलने लगी जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीब केश रुधिर विष्ठा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी गिर प्रत्यदुश्यनायुमुचो नख दिग्वासोध्यशुनि मुक्तम बहुक्षो पत्यस्वरथकुरैह आतताये विस्रेष्ठा से चोति दुष्कृता भाजना आसुरी विनाशयत ऐसे-ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगे राक्षसियां दिखने लगी बहुत से पैदल घुड़सवार रथे और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आता था यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और कोलाहल सुनाई देने लगा इस प्रकार प्रकट हुए उस आसरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा तदादे समय स्मरत्या भर्देश्रुव विनसु समसु भूयश्चा व्रज केशव रोपूह दश सेवस्थित वही उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिवी का हृदय सहसा कांप उठा और उनके स्तनों से रक्त बहने लगा अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं तम मुष्टि निग्न तम वज्रथाई रथोक्षण कर्ण मूले हन यथाषमुत्पति अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा स आहतो विस्वजिता परिभ्रमदात्रोचना शिरोपत यथा नगेन्द्रो लुलिथो नभस्वता तो तम पराल विक्ष अहो इमाम विश्व विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से ओठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है यम योगिरोग योग सारहो ध्या मुक्षाया तैश दैत्य ऋषभ पदा मुखम प्रपश्यु सर्ज एक तु तो तौ पार्षदावश सात असद पुनः कतिपय स्थानी अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योग जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु भगवान के ही पार्षद हैं इन्हें सापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे देवा उचुह नमो नमस्ते मृसत्वर्त दृष्टा जगता मरुन्तु तत्मी स निमृता देवता लोग कहने लगे प्रभो आपको बारंबार नमस्कार है आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई मैं त्रिवाच एवं विक्रम स साधय या समखंडितो सवम समेतुष्कर मैत्री जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्षा का वध करके भगवान आजवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए उस समय ब्रह्मादिदेवता उनकी स्तुति कर रहे थे मया हरेमृद अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्यक्ष का वध कर डाला मित्र विदुर जी वह सब चरित जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया सूत सुचार भाक्षाता आश्रुत भगवत्कानंदम पर ले महाभागवतोज अंडेषा पुण्यश्लोका अन्धे साम सता उपस्रुत भवेन्बोध श्री वत्क्यम पुनः सुजी कहते हैं सौनज्ञ मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी की को बड़ा आनंद हुआ जब अन्य पवित्र कृति और परम जसस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित लाम लीलाओं की तो बात ही क्या है योग्रम झग्रस्तम ध्याम चरणुज क्रोशंती मोचयधृतम तम सुखाराध्य मृदुभिन्या शरण कृतज्ञ कौ न सेतुराराध्यम असाधु जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनिया दुख से चिग्घाड़ने लगी उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपने सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं किंतु तम किन्तु राध्योरण्य शरणी कृतज्ञ को न सेत दुराराध्यम असाधु भी किन्तु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य है उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा यो वही हिण्याक्ष बदम महाद्भुतम विप्रीडित सोन का दृश्यों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्षवद नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है वह ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है नारायणते नाराय गतिरंग यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला आयुर्वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है इत श्रीमद्भागवते महापुराणे वार सहिताकंधे हिरणाक्ष बधो नाम विंशोध्याय